ष्ण वचनामृत परीक्षे सतर दो मार्च अठारह नित्य लीला योग पूर्ण ज्ञान अथवा विज्ञान श्री राम कृष्ण त्रैलोक्य और दूसरे भक्तों से हरि ही सेव्य हैं और हरि ही सेवक हैं यह भाव पूर्ण ज्ञान का लक्षण है पहले नेति नेति करने पर ईश्वर ही सत्य है और सब मिथ्या है यह बोध होता है इसके बाद वह देखता है कि ईश्वर ही सब कुछ हुए हैं ईश्वर ही माया जीव जगत यह सब हुए हैं अनुलोम हो जाने पर फिर विलोम होता है यह पुरा पुराणों का मत है जैसे एक बेल में गुदा बीज और खोपड़ा है खोपड़ा और बीज निकाल देने पर गुदा रह जाता है परंतु बेल का वजन कितना था यह जानने की अगर इच्छा हो तो खोपड़ा और बीज के निकाल देने से काम न बनेगा इसी तरह जीव जगत को छोड़कर पहले सच्चिदानंद में जाया जाता है फिर उन्हें प्राप्त कर लेने पर मनुष्य देखता है यह सब जीव जगत भी वे ही हुए हैं जिस वस्तु का गूदा है उसका खोपड़ा और बीज भी है जैसे मट्ठे का मक्खन और मक्खन का मट्ठा। परंतु कोई कोई कह सकते हैं कि सच्चिदानंद इतने कड़े क्यों हो गए इस पृथ्वी को दबाने से वह बड़ी कठिन जान पड़ती है इसका उत्तर यह है कि श्रोणित और शुक्र तो इतना सरल पदार्थ है परंतु उन्हीं से इतने मनुष्य बड़े बड़े जीव तैयार हो रहे हैं ईश्वर से सब कुछ ईश्वर से सब कुछ हो सकता है एक बार अखंड सच्चिदानंद तक पहुँच फिर वहाँ से उतर यह सब देखो संसार और ईश्वर योगी और भक्त में भेद वे ही सब कुछ हुए हैं संसार उनसे अलग नहीं है गुरु के पास वेद पढ़कर श्री रामचंद्र को वैराग्य हो गया उन्होंने कहा संसार अगर स्वप्नवत है तो इसका त्याग करना ही उचित है इससे दशरथ डरे उन्होंने राम को समझाने के लिए गुरु वशिष्ठ को भेज दिया वशिष्ठ ने कहा राम हमने सुना है तुम संसार छोड़ना चाहते हो तुम हमें समझा दो कि संसार ईश्वर से अलग एक वस्तु है यदि तुम समझा सको कि ईश्वर से संसार नहीं हुआ तो तुम इसे छोड़ सकते हो राम तब चुप हो रहे कोई उत्तर न दे सके सब तत्व अंत में आकाश तत्व में लीन हो जाते हैं सृष्टि के समय आकाश तत्व से महत तत्व महत तत्व से अहंकार ये सब क्रमशः तैयार हुए हैं अनुलोम और विलोम भक्त इन सबको मानते हैं भक्त अखंड सच्चिदानंद को भी मानते हैं और जीव जगत को भी परंतु योगी का मार्ग अलग है वह परमात्मा में पहुंचकर फिर वहां से नहीं लौटता उसी परमात्मा से युक्त हो जाता है थोड़े के भीतर जो ईश्वर को देखता है उसे खंड ज्ञानी कहते हैं वह सोचता है उसके परे और उनकी सत्ता नहीं है भक्त तीन श्रेणी के होते हैं अधम मध्यम और उत्तम अधम भक्त कहता है वे हैं ईश्वर और ऐसा कहकर आकाश की ओर उंगली उठा देता है मध्यम भक्त कहता है वे हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान हैं उत्तम भक्त कहता है वे ही यह सब हुए हैं जो कुछ मैं देख रहा हूं सब उन्हीं के एक एक रूप है नरेंद्र पहले मजाक करके कहता था अगर वे ही सब कुछ हुए हैं तो ईश्वर लोटा भी है और थाली भी सब हंसते हैं ईश्वर दर्शन और कर्म त्याग विराट शिव परंतु उनके दर्शन होने पर सब संशय दूर हो जाते हैं सुनना एक बात है और देखना दूसरी बात सुनने से सोलहों आना विश्वास नहीं होता साक्षात्कार हो जाने पर फिर विश्वास में कुछ बाकी नहीं रह जाता ईश्वर दर्शन करने पर कर्मों का त्याग हो जाता है इसी तरह मेरी पूजा बंद हो गई काली मंदिर में पूजा करता था एकाएक माँ ने दिखाया सब चिनमय है पूजा की चीज़ें वेदी मंदिर की चौखट सब चिनमय है मनुष्य जीव वस्तु सब चिनमय है तब पागल की तरह चारों ओर फूल फेंकने लगा जो कुछ दृष्टि में आता उसी की पूजा करने लगता एक दिन पूजा करते समय शिव जी के मस्तक पर चंदन लगा रहा था उसी समय दिखलाया यह विराट मूर्ति यह विश्व ही शिव है तब शिवलिंग तैयार करके पूजा करना बंद हो गया मैं फूल तोड़ रहा था उसी समय मुझे दिखलाया फूल के पेड़ फूल के एक एक गुच्छे हैं